दिच जगत त्यक् तेन ते तेन भुंजी था क्यों सिम शांति शांति शांति आदरणीय स्वामी गण वा प्रस्थी महानुभाव आदर सन्माग्य माताओं बहनों बंधुओं प्रिय ब्रह्मचार्यो आचार्य महानुभाव हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक धर्मी होने के नाते आर्य होने के नाते हमारा मंतव्य क्या है पिछले दो दिनों में हमने देखा हमारा जो मुख्य मंतव्य है वो है त्रैतवाद आप इसको अपना दर्शन कह सकते हैं दर्शन कहते ही हैं, क्योंकि तो दर्शन का अभिप्राय यही होता है कि जो विचार निर्णय पर पहुंच जाए उस निर्णय को हम कहते हैं सिद्धांत और सिद्धांतों का जिसमें समावेश हो उसे हम कहते हैं शास्त्र तो हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि जो विचार निर्णीत हो चुके हैं जिन परिणाम को प्राप्त हो गए हैं वो बातें हमको शास्त्र से मिलती शास्त्र को इसलिए पढ़ा जाता है कि हमें हर बात हर बार न सोचनी पड़े हर व्यक्ति सोचने की क्षमता नहीं रखता हर समय उसे सोचा नहीं जा सकता तो इसलिए जो बातें निरंतर होती हैं, सबके लिए होती हैं, सदा से होती हैं, उनके बारे में जो निश्चित विचार है जो सिद्धांत है वो सिद्धांत शास्त्र में प्रतिपादित शास्त्र में बताया गया है तो हमने पीछे ये देखा कि भाई ये सिद्धांत क्या है तो पहला सिद्धांत था कि भाई यहाँ किस किस की सत्ता है और उसी के आधार पर हमारा व्यवहार होगा क्योंकि जो उपस्थित है जो सामने है जिससे हमारा प्रसंग है व्यवहार उसी से होता है जो हमारे सामने नहीं है उपस्थित नहीं है जिससे हमारा काम नहीं है उसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते एक बिंदु हमारे ध्यान करने योग्य है कि हमारे पास जो दो बातें होती है एक तो हमारे मस्तिष्क में कोई विचार होता है और हम उस पर कोई क्रिया करते हैं आप इस पर चिंतन करें और ये अनुभव करें कि आप पहले क्रिया करते हैं या पहले विचार करते हैं आप यहां आए तो आने के बाद आपने सोचा या सोचने के बाद आप आए तो सिद्धांत क्या है पहले सोचा और फिर आए तो विचार पहले होता है और क्रिया बाद में होती है तो हम किसी के क्रिया को अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं या अनुचित बताते हैं या उचित बताते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना होता है कि जो क्रिया है वो किसी विचार का परिणाम है तो क्रिया यदि बुरी है तो विचार निश्चित रूप से बुरा होगा क्रिया यदि अच्छी है तो विचार अच्छा होगा हम उपनिषद की भाषा में इसे कहते हैं सत्यम वद धर्मम चरण धर्म है आचरण और सत्य है विचार तो पहले विचार होता है वह विचार जब आचरण में आ जाता है उसे हम धर्म कह देते हैं इसलिए धर्म को आप यदि जानना चाहते हैं तो आपका विचार स्पष्ट और श्रेष्ठ होना चाहिए तो इस संसार में हमारा विचार श्रेष्ठ कैसे हो इसकी हमने दो दिन चर्चा की आज एक तीसरा बहुत सरल मंत्र जो आप सबसे परिचित और मैं समझता हूं लगभग सबको स्मरण भी है यही आपका जो दर्शन है आपका विचार है आपका सिद्धांत है यदि आपको दुनिया में कहीं भी लिखा हुआ कुछ भी न मिले कोई पुस्तक न मिले और केवल एक मंत्र ये आपको मिल जाए आप सारे का प्रतिपादन कर सकते आचार्य प्रवीण जी हमारे संस्कृत व्याकरण की विशेषता बताते हुए एक बात उद्धृत किया करते थे कि हमारे पाणिनि व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि सारे विश्व की समस्त भाषाओं के सारे शब्दों का यदि लोप कर दिया जाए या संयोग से लोप हो जाए और एक यदि अष्टाध्यायी शेष रह जाए तो बोले और कोई भाषा तो अपने शब्दों को जिंदा नहीं कर सकती लेकिन पाणिनि के पाणिनि का जो व्याकरण है वो सारे के सारे शब्दों को पुनर्जीवित कर सकता है। तो शास्त्र की जो विशेषता है जो दर्शन है वेद का जो एक मंत्र है जिसे हम प्राय चालीसवें अध्याय का पहले मंत्र के रूप में जानते हैं यदि हमारे पास कोई विचार का शेष न रहे कोई आधार न हो और केवल एक मंत्र आपके सामने हो तो आप इस सारे दर्शन के प्रासाद को फिर खड़ा कर सकते हैं दर्शन को संक्षेप से संक्षेप में और विस्तार से विस्तार में आप इस मंत्र में देख सकते हैं आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे ये उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाएगा आपकी समस्याओं का समाधान होता जाएगा आप बहुत सारी समस्याएं हर समय लिए घूमते हैं ज्यादातर समस्याएं तो आप इसलिए लिए रहते हैं कि आप पढ़ते तो हैं नहीं समाधान जहां लिखा है वो पढ़ना ही नहीं पलटा तो शंका का समाधान कैसे होगा तो यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है और आपका उसका उत्तर चाहिए आप एक मंत्र पर बार बार विचार कीजिए उसमें जितने संदर्भ आए उनको खोलकर देखिए आपको पता लगेगा हमने चर्चा की त्रैतवाद की तो इस मंत्र में त्रैतवाद कैसा है कहता है सर्वम इसमें पहली सत्ता क्या पहली सत्ता वो है जो बड़ी है पहली सत्ता वो जो व्यवस्था करती है व्यवस्थापक है पहली सत्ता वो जो प्रारंभ कर सकती है पहली सत्ता वो जिसमें सर्व सामर्थ्य हो तो वो पहली सत्ता ईश्वर है और वो ईश्वर इसमें सत्ता का आधार क्या है उसके अधिकार का कारण क्या है बहुत सामान्य है आप यहां आए हैं और आपको एक कमरा मिला है कोई व्यक्ति आपको आकर कहता है नहीं मैं इस कमरे में रहूंगा तो आप कहते हैं नहीं ये तो मेरा है बनाया नहीं मैंने आया नहीं बनवाया नहीं लेकिन मेरा तो है आपके मेरा है इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता कोई रोक तो नहीं सकता क्यों नहीं रोक सकता आप वहां पहले से विद्यमान है आप किसी होटल में ही क्यों न ठहरे हूं किसी धर्मशाला में क्यों ना ठहरे हूं कोई आकर कहे जी इस कमरे में मैं ठहरूंगा कहते नहीं ये तो मेरा है वहां मेरे होने का आधार मेरे होने का एक आधार है मेरी उपस्थिति मेरी पहल तो यदि मेरे वहां पहले होने से वो मेरा है तो ये संसार किसका होगा जो इसमें मेरे से पहले है जो मेरे से पहले यहां है ये उसका है पहले मेरा है या नहीं है ये उस पर निर्भर करता है तो इसलिए ये कहता है कि ये उसका है ये कैसे पता लगा कि ये उसकी उपस्थिति सब जगह है मेरी जहाँ उपस्थिति होती है उसे मैं अपना कहता हूं और कहीं मेरा अपना होने पर भी यदि मेरी उपस्थिति नहीं है तो वो मेरा रह ही नहीं पाता एक सज्जन यहाँ आए हुए थे हमारे गर्ग जी के मित्र हैं कैसे आना हुआ अरे बोले यहाँ एक भूमि का टुकड़ा खरीदा था किसी ने बताया कि किसी ने कब्जा कर लिया देखने गए तो बोले वहां तो दो मंजिला मकान खड़ा है बोले किसका है जी फलाने लाला जी का है आकर बोले अब क्या करू बोले मेरे पास तो कागज तो है प्रमाण है लेकिन अधिकार तो नहीं है वो कहता है कि आप कौन होते हैं यहां तो मैं वर्षों से रह रहा हूं तो जहां मैं उपस्थित नहीं हूं वहां मेरा अधिकार नहीं रह पाता कभी मैं अपने स्वयं उपस्थित होता हूं कभी अपने प्रतिनिधि से उपस्थित होता हूं कभी अपने अधिकारी से उपस्थित होता हूं यदि मैं किसी न किसी रूप में उपस्थित हूं तब तो मैं अपने अधिकार को प्रमाणित कर सकता हूं लेकिन वहां मेरी यदि कोई उपस्थिति न रहे तो मेरा अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। शायद भगवान हमसे इसीलिए ज्यादा समझदार है वो कहीं अनुपस्थित रहता ही नहीं क्यों किसी दिन अनुपस्थित रहा कब्जा हो जाएगा और इसीलिए मंदिरों में कब्जा हो जाता है क्योंकि भगवान कभी जमीन देखने गया नहीं दूसरे ने जमीन कब्जा ली अब क्या करे भगवान तो मुकदमा लड़ने जाता नहीं यदि वो संपत्ति भगवान की है तो मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो शिकायत करने कौन जाएगा मैं स्वयं जाऊंगा लेकिन वहां भगवान ने तो कभी शिकायत की नहीं कानून भी बनाना पड़ा उसके लिए कि एक व्यक्ति की कल्पना करनी पड़ी जो वैधानिक हो और उसके उत्तरदायित्व तो पर पुजारी काम करेगा इसलिए पुजारी जैसे एक बालक होता है बालक के अधिकार को उसका संरक्षक देखता है तो वैसे ही भगवान के अधिकार को पुजारी देखता है तो एक दिन मैंने पूछा कि भगवान को भी संरक्षक की जरूरत है तो अभी नाबालिग लगता है वो कानून में चाहे बालिक है काम तो वही है तो इसलिए जहां जहां मेरी उपस्थिति है वहां मेरा अधिकार है जहां उपस्थिति नहीं है वहां मेरा अधिकार नहीं है तो इसलिए संसार पर उसका अधिकार है इसका प्रमाण क्या उसकी उपस्थिति ईशावास्य सर्वम अब इसमें विशेषता बताने के लिए व्याख्यान करने के लिए बात कही ये अत जगत इससे क्या अंतर हुआ ये पंक्ति नहीं कहते तो क्या हो जाता यह हो जाता कि इस खंबे में तो होता और मेरे में नहीं होता यहां तो अधिकार उसका इस पत्थर में तो है ही मेरे में और मेरे शरीर को छोड़ मेरी आत्मा में भी है स्वामित्व की दृष्टि से अधिकार की दृष्टि से वो वहां भी विद्यमान है ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ मैं घर में रहता हूँ घर में मेरे पिताजी भी रहते हैं और मैं करू तो क्या करू हू तो मैं पर मेरे साथ मेरे कोई बड़े भी हैं, तो मेरी व्यवस्था का किसके आधीन चली गई तो ईशा वास्यमिदम सर्वम यथ किंचित जगत्याम जगत जो कुछ भी संसार में है अब जगत्याम जगत मतलब जैसा भी है जितनी तरह का दिखता है ये नहीं है अपवाद नहीं है कोई इसमें वो चाहे जड़ है चाहे चेतन है साकार है निराकार है दिखता है नहीं दिखता है बनता है बिगड़ता है होता है जो भी हो रहा है उससे लाभ क्या होगा या उससे निर्णय क्या निकलेगा क्योंकि वो जो हो रहा है वो उसकी उपस्थिति में हो रहा है और जिसकी उपस्थिति में होता है उसकी इच्छा से होता है उसके अधिकार से होता है तो इसलिए सत्ता उसकी वहां चलती है जो होता है जहां हम नहीं होते वहां हमारी सत्ता नहीं चलती तो सत्ता है उपस्थिति है अधिकार है कर्तृत्व है वो सब हमारे होने से जुड़ा हुआ है तो पूरी जो पहली पंक्ति है वो आपको क्या कह रही है ईशा वास्यमिदम सर्वम यगत्याम जगत ये सब उससे व्याप्त है आच्छादित है उसके विद्यमानता में है या एक प्रश्न पैदा हो जाता है फिर जब सब कुछ उसका है तो मेरा तो कुछ नहीं रहा फिर मेरा क्या हुआ तो कहता है मेरे बिना उसका क्या यदि मैं ही नहीं हूं तो उसका है क्या सोचकर देखो एक आदमी है संतान नहीं है सब कुछ तो उसका है ना तो प्रश्न है क्यों नहीं होता हो जाए संतान नहीं होती तो सोचता है आप क्या करना है वो सोचता है ये मकान का क्या होगा भला आदमी है दान कर देता है कोई अच्छी चीज चला देता है अच्छे काम में लगा देता है और बेकार का आदमी होता है दिन भर सोता ही रहता है सोचता ही रहता है परेशान होता रहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं यदि मैं ना हूं तो उसके होने का अर्थ ही नहीं है वो सत्ता किसकी चलाएगा जड़ पर सत्ता चलाएगा जड़ पर सत्ता के चलाने से क्या होगा वो तो कोई मना नहीं करता तो वो जो अधिकारी है अधिकार प्राप्त है वो अधिकार आया किससे उसमें मेरे बिना तो उसको कोई अधिकार मिल नहीं सकता मेरी सत्ता के बिना उसकी सत्ता का कोई अर्थ ही नहीं है उसने कुछ भी बना के रखा हो घर में कोई खाने वाला ही नहीं है आपने हजार पकवान बना के रखे हैं बना के रखे होंगे उससे क्या तो ये सोचे कि मेरे वो सब कुछ उसका है मेरे बिना वो खुद क्या है मैं कुछ नहीं हूं ठीक है लेकिन मेरे बिना वो भी तो कुछ नहीं है पिता पिता और बेटे में पिता को पितृत्व तो देता कौन है आप कार्य करने के बाद किसी को भी पिता कहने लगोगे शादी तो तो तो तो तो तो तो तो किया घूमता रहे तो नहीं है तो, तो उसको एक गौरव देती है कि वो पिता कहलाता है तो वैसे संसार में जीवात्मा का ये महत्व है कि वो ये जीवात्मा नहीं होता तो उसके साथ परम और आत्मा लगाता कौन उसका हथ क्या होता बैठा रहता है अकेला देखने स्वामी जी इस प्रश्न को किया है कि क्यों बेकार परेशान कर रखा है हमको भी और खुद भी परेशान हो रहा है आराम से वो भी रहता आराम से हमको भी रहने देता है, दुनिया के झंझट में झगड़े में पड़ता ही नहीं ये तो ऐसे ही सवाल होगा तो किसी तुमने बच्चे पैदा किए होते ना दुख पाया होता ऐसा चलेगा बच्चा पैदा हुआ है तो मरेगा भी बिगड़ा हुआ भी बनेगा अच्छा भी बनेगा बुरा भी करेगा अच्छा भी करेगा तो करने और बिगड़ने के डर से क्या पैदा होने बंद हो जाएंगे क्योंकि जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य का प्रकाश तो क्रिया के बिना हो नहीं सकता और क्रिया के बिना कर्ता का कर्तृत्व तो का अर्थ क्या होता है तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं किसी ज्ञान का परिणाम क्या होता है किसी ज्ञान का एक ही परिणाम होता है या तो अपने सुख के लिए उसका उपयोग करे या दूसरे के सुख के लिए उसका उपयोग करे और यदि ज्ञान है और किसी के लिए उपयोग ही ना करे तो ज्ञान के होने का मतलब क्या निकलता है होता रहेगा कुछ भी तो इसलिए ईश्वर का जो ईश्वरत्व है वो है लेकिन हमारे बिना उसका ईश्वरत्व घटित तो तो नहीं होता अंतर क्या है कुछ खास नहीं बहुत सामान्य है फिर वो हमको सब कुछ क्यों नहीं दे देता दिया हुआ है नहीं कैसे दिया हुआ है कोई भी पिता ये थोड़ी कहता है कि मेरा सामान तेरा नहीं है वो कहता है सब तो तुम्हारा है सब तो तेरा है झगड़ा कहां आता है कि उसका कोई एक ही बेटा तो नहीं है यदि किसी माता पिता की एक ही संतान है तो उसकी मनमानी है सब कुछ उसका है लेकिन एक माता पिता की दो संतान है तो फिर माता पिता का किसका क्या फिर तो न्याय होगा कोई सिद्धांत तो होगा कोई आधार होगा कभी कभी मैं सोचता हूं कि भगवान मेरी सुन ले और मुझे दे दे चलो दे दे पर ये सोचो कि भगवान का मैं अकेला होता तो मेरा था ही देने का क्या झगड़ा था झगड़ा तब पैदा हुआ है कि भगवान का मैं अकेला तो नहीं हूं जब मैं अकेला नहीं हूं तो कोई नियम होगा क्या ऐसे होगा तो जैसे माता पिता की संपत्ति में सबका समान अधिकार है और तो यहाँ पर भी समान अधिकार है आप कहते हैं समान कहां है किसी को कम दे रखा है किसी को ज्यादा दे रखा है तो माता संतान ने उसने दिया तो सबको बराबर था एक एक ने थोड़ा रख दिया क्यों? क्योंकि तो जो उसका अपना उपार्जित है वो तो उसका है जो उस पिता से मिला है सबका जो मिला है उसमें कम ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता और जो कमाया है उसे पिता भी नहीं छीन सकता भाई भी नहीं कह सकता कि यह मेरा है ऐसे ही संसार में जीवात्मा के पास जो कुछ सबके पास समान है वो उसका है और जो हमारे पास कुछ कम ज्यादा है कुछ अलग अलग है वो हमारा है वो कमाया हुआ हमारा है चाहे अच्छा है चाहे बुरा है तो इसलिए नियम क्या है वो कहता है एक सिद्धांत है बनिए तो बनिये सब होते हैं पर भगवान से बड़ा बनिया कोई नहीं है ये बनिए तो कम ज्यादा देते हैं अच्छा बुरा देते हैं कभी डंडी मार लेते हैं वो बनिया इतना अच्छा है ना वो मेरा एक पैसा रख सकता है ना मुझे एक पैसा अतिरिक्त दे सकता है ये भी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि वो मेरा रख ले कितना ही बड़ा क्यों ना हो क्यों उसका न्याय नष्ट होता है उसका सत्य नष्ट होता है कभी उसका सत्य नष्ट होता नहीं है हो सकता नहीं है इसलिए वो कभी अन्याय कर नहीं सकता उसकी मजबूरी है तो मजबूरी कहते हैं तो रखते हैं जी भगवान बढ़ा मैंने कहा भगवान बहुत गरीब है कैसे मैं किसी को भी दुख दे सकता हूँ भगवान कह सकता है भगवान किसी को दुख दे सकता है एक बार यहाँ हमारे संत हृदय राम जी थे अभी थोड़े दिन बाद हवन शुरू होगा उनका सिंधी संत थे पौराणिक थे लेकिन ऋषि दयान के प्रति बड़े निष्ठावान थे यहाँ कई तो तीन साल लगातार इस राजस्थान में वर्ष आई वो बेचारे बड़ा प्रयत्न करते थे जंगलों में टियां बनवाज बनवाते थे, थे जानवर के पानी के लिए यत्न करते थे नगरों में नल लगवाते थे उन्होंने कहा कि भाई वृष्टि यज्ञ करो करो शिष्य लोग आये वृष्टि यज्ञ करना है भाई एक आध दिन करना है तो हम जाकर करा देंगे और यदि लंबा चलाना है तो आप आ जाओ सामग्री सुविधा सब हमारे पास तब से वो चल रहा है बाईस तेईस साल हो गए उसको चलते हुए अब शुरू करने वाले हैं हमारे शिविर के बाद उनका तो स्वर्गवास हो गया मैं उनके पास उन्होंने मुझे बुलाया मैं पुष्कर गया पुष्कर गया तो बड़े दुखी थे बोले भगवान ने बड़ा कष्ट दिया है तीन साल से एक बूंद नहीं पड़ी त्राही त्राही हो रही है तो मैंने धीरे से कहा स्वामी जी भगवान कभी किसी को कष्ट देता है संत थे एक बच्चों कर लिया बेटा तो भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देता कष्ट तो हम अपने कर्म से पाते हैं उसके पास क्या सामर्थ्य है कि वो कष्ट दे कष्ट तो दुर्बुद्धि का परिणाम होता है चाहे मेरी हो चाहे दूसरे की हो क्या उसके पास दुर्बुद्धि है तो कष्ट वो देता ही नहीं है वो दे सकता ही नहीं है क्योंकि वो मेरा बड़ा है इसलिए भी नहीं दे सकता पिता है इसलिए भी नहीं दे सकता गुरु है इसलिए भी नहीं दे सकता न्यायाधीश है इसलिए भी नहीं दे सकता आचार्य इसलिए भी नहीं दे सकता उसके पास देने का कोई उपाय नहीं हो जो मुझे कष्ट दे दे मुझे कष्ट है तो उसके कारण नहीं है यह मेरी अपनी कमाई है कमाई कभी घाटे की भी होती है और कभी लाभ की भी होती है लेकिन कमाई तो मेरी होती है तो वो कमाई यदि मेरी है घाटे की है तो क्या हुआ लाभ की है तो क्या हुआ है मेरी तो इसलिए वो इतना न्यायकारी है कि वो मेरी कमाई में कभी कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं है इसलिए यदि मेरा घाटा है तो भी पूरा पूरा देता है और लाभ है तो भी पूरा पूरा देता है और इस छोटे से सिद्धांत इस इस सिद्धांत को छोटे से वाक्य में किस में बताया तेन गुंजी था ये त्यकते न क्या बला होती है दे रहा है दे तो वैसे ही रहा है दे तो सबको रहा है फिर मुझे क्या विशेष दे रहा है मुझे विशेष दे रहा है मुझे विशेष वो दे रहा है जो मेरे सामर्थ्य का है मेरे पुरुषार्थ का है वो दे रहा है तेन त्यक तेना उसने सबके लिए तो सब कुछ छोड़ा हुआ है लेकिन फिर विशेष क्या है फिर विशेष वो है जो विशेष को दे रहा है जो, ज, ज, जो जिसका पुरुषार्थ है उसके अनुसार उसे दे रहा है और वही मेरा है इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन मेरा क्या है जो मेरे अधिकार में है जो मेरे पैसे से है जो मेरी सत्ता में है जो मेरे कब्जे में है वो मेरा है तो इस संसार में कहता है मेरा सब कुछ हो सकता है कब हो सकता है त्यकते और त्यकते न कब होता है दुकानदार के दुकान में बहुत सारा सामान रखा हुआ है सब आपका है है कि नहीं लेकिन कब त्यकते नुकानदार जब अपना अधिकार छोड़ते और दुकानदार अपना अधिकार कब छोड़ेगा जब आप उसका दे चुका देंगे तो वही तो भगवान कह रहा है मैं सब कुछ दूंगा कीमतें तुझे या अकेले को क्यों दू सबको सबको सब, सब कुछ दिया हुआ है तुझे विशेष चाहिए तो विशेष प्रयत्न कर विशेष प्रयत्न कर विशेष ले तो सारे इस सिद्धांत को एक छोटे से वाक्य में समेट कर रख दिया तेन त्यकते ना एक उदाहरण आपके यहां आम के पेड़ बहुत होते हैं आप आम को तोड़ते कब बौराते ही तोड़ने लगते हैं वैसे इतना इतना इतना इतना, इतना आम बेचारा इतने से शुरू होता है इतने तक तो तोड़ता ही उसको मारपीट उसके साथ चलती है। लेकिन वो ठीक तो होता है आप नहीं भी तोड़े तो वो कब टूटता है या वो पेड़ जो है उसे छोड़ देता ले ओके, उसके बाद वो आम वहां रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता तो आप यह सोचो कि आपका माल भगवान का भाग्य रख लेगा ऐसा नहीं होने वाला आपका है जितना है जैसा है जब मिलना है एक मूर्खतापूर्ण उक्ति चली हुई है भगवान के घर क्यों पागल है वो देर करेगा फिर लग रही है क्योंकि मुझे सही समय का पता नहीं है एकदम तो गाड़ी बड़ी देर से आ रही है, बड़ी देर से से आ आ आ रही रही रही है इतने इतने इतने आ रही है है इतने इतने बजे बजे तो देर तेरे मन में है उसके अंधेर कहां से आई ये बात ही गलत है ना उसके घर देर है और ना उसके घर अंधेर है तो तेन त्य भुंजी था एक चीज थोड़ी सी बची है वो समाप्त कर देता हूं फिर कल के लिए बचेगा नहीं उसकी क्या जरूरत है माँ गृध कश्य इसकी आवश्यकता क्या है इसकी आवश्यकता ये है कि ईश्वरीय कानून कहां से शुरू होता है ये मुख्य बात है हमारा कानून शुरू होता है अपराध सिद्ध होने के बाद मैं आपके घर आया मुझे कोई चीज अच्छी लगी उठा लाया आपको का जरूरत पड़ी आपने ढूंढा मिली नहीं मेरे पर तो आपको भरोसा था आपने सोचा नहीं कि मैं ले गया आऊंगा लेकिन घर के किसी सदस्य के पास नहीं है और चीज है नहीं हो सकता है पंडित जी भूल से ले गए आपने कहने का कह इच्छा की साहस किया पंडित जी कोई चीज आपके साथ चली अरे आप मुझे चोर बना रहे हो बोले पंडित जी गई तो आपके साथ ही है फिर आप खड़े हो जाते नहीं पंडित जी दे दो तो अच्छा है नहीं तो कार्यवाही करनी पड़ेगी लेकिन मुझे चोर आप तब कह सकते हैं जब यह प्रमाणित हो जाए कि मैं ले गया उससे पहले नहीं हमारा कानून शुरू होता है अपराध सिद्ध होने के बाद और परमेश्वर का कानून कब शुरू होता है अपराध की सोचने के साथ अपराध मन में आया वो वहां गवाह भी है वो न्यायाधीश भी है वो राजा भी है वो माता पिता भी है वो आचार्य भी है इसके बाद उसे फैसला करने में देर लगती है तो माँ गृह यह गृह होता पैदा कहां होता है यह गृह पैदा कहां होता है मन में लालच कहा पैदा होता है मन में लालच है किसका नाम बिना दाम दिए लेने का नाम बिना अधिकार के लेने का नाम बिना मूल्य चुकाए लेने का नाम चीज अच्छी है लेकिन दाम नहीं चुका सकता अधिकार नहीं कर सकता मेरी सीमा से परे है लेकिन चाहता हूं तो ये चाहना जो है ये क्या है लोभ ये क्या है लालच बिना मूल्य के चाहना बिना मूल्य के पाना आप इसको चोरी करके ले सकते हो डकैती डाल के ले सकते हो छल कपट करके ले सकते हो जेब काट के ले सकते हो धोखा दे के ले सकते हो लेकिन लेने के जितने भी तरीके होंगे वो होंगे क्या वो इसी कानून में आएंगे और भगवान का कानून आपके दिल से शुरू होता है हमारा कानून न्यायाधीश के कमरे से शुरू होता है तो उस कानून को एक छोटी सी पंक्ति में समझा दिया माग्रध जो इच्छा करना है ना वो इच्छा करना गलत है उसने ये नहीं कहा चोरी करना गल, काम करना गलत है लेकिन चोरी की इच्छा करना गलत नहीं है और चोरी करना गलत है ऐसा नहीं होता चोरी करना गलत है तो चोरी करने की इच्छा करना भी गलत है यदि चोरी करने की इच्छा न होती तो चोरी करता कौन लेकिन मैं चोरी तब ही करता हूं जब मुझे लग भरोसा हो जाता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा लेकिन इच्छा तो मेरी बनी है तो कानून में तो कोई अपराध है नहीं मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूं कानून इससे क्या ले लेगा हमारा कानून कुछ नहीं कर सकता मैं चाहे ये सोचूंगी इस फला आदमी का तो मैं आज कतल ही कर दूंगा उसको भी पता नहीं कि मैं सोच रहा हूं वो शिकायत कर कर भी कौन सकता है कि मैंने ऐसा सोचा है इस पर तो कानून चल भी नहीं सकता लेकिन ये कानून मेरा संसार का ये नहीं चल सकता लेकिन जब मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा उस समय भी तो कोई है वहां और जो है वो क्या खाम, -खाम बैठा हुआ है सो रहा है जाग रहा है और सक्रिय है अधिकार के साथ है तो फिर क्या होगा फैसला होगा तो मुझे दंड हो जाएगा ये गलत है अनुचित है तो माँ गृध कश्य सिद्धनम कानून मत तोड़ भाई नियम का पालन कर तो आप पूरे सिद्धांत को यू संक्षेप में देख लो ईशा वास्यम सर्वम यह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है यद किंचित जगत जगत चाहे जड़ है या चेतन है तेना त्य तेन, तेन था उसने जो तेरा अधिकार है वो तुझे देता है जो तुझे देता है वो तेरा है मागृद जो दिया नहीं गया है या जिसका तूने दाम नहीं दिया है वो तेरा नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद